अथरो मांडके उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय वैतथ्य प्रकरण का चतुर्दश्लोक देख रहे थे चित्तकाला ये अंत सर्वे विशेषो नान्य हेतु ये चित्तकाला चित्तक तो ये वही द्वय काला तो सिद्धांत कह रहा है कि आप इतना ही मानते हैं कि जो चित्त काला अर्थात जो जितना समय देखते हैं उतने समय दिखता है तो वो अंदर में है और जो बाहर पदार्थ है वो द्वय काला दो काला अर्थात प्रतियोगिज्ञा होती है कल भी देखा था आज भी देख रहा है दो कालों के द्वारा वच्छिन्ह हो रहा है तो थोड़ा फेन लगा देंगे तो तीन नंबर डायने से ते सर्वे कल्पिता एवं वो सब कल्पित ही है चाहे वो अंदर में होने वाला पदार्थ चाहे बाहर में होने वाला पदार्थ सब कल्पित ही है अन्य हेतु को विशेषो न अर्थात तो अंदर में होने वाला अर्थात तो अंदर में अर्थात प्रातिभाषिक पदार्थ अथवा जो मनोराज्य इत्यादि प्रातिभाषिक हो अथवा मनोराज्य हो ये सब अंत कह करके ये सब तो मिथ्या है और जो बाहर पदार्थ तो है उसको सत्य कहते हैं सिद्धांत कहता है कि इसमें विशेष के लिए कोई हेतु नहीं है पूर्व विशेष देता है कि बाहर में होने वाला पदार्थ प्रतिविज्ञा होता है कल देखा था आज देख रहा है इसलिए सत्य है और जो अंदर में पदार्थ तो जितने समय चिंतन करते हैं उतने समय है आगे नहीं है तो सिद्धांत कहता है कि अन्य हेतु को विशेष कोई कारण नहीं प्रतिबिजा कोई कारण नहीं है भिन्न करने के लिए टीका में श्लोकाक्षरे उत्तरम आह सा न सिद्धांति भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अंतिम में कह दिया आप जो ये शंका दिखा रहे हैं ये सा न युक्ता ये ठीक नहीं है टीका में आगे नीचे से द्वितीय पंक्ति में टीका में ये मनसीर, मनसी अंतर मनोरथ रूपा भावास ते चित्तकाला चित्तकाल विषदयति ये मन ये होगा अच्छा ये भी लेखा है हम देखा यह। नहीं ये क्या है हाँ ये है ना ये ये है ये मन अंतर मनोरथ रूपा भावा भोवचन किया है ना न चित्र चित्व विषय देती अच्छा ठीक है इसको मैं देख करके कल कहूँगा कैसे ये, ये।, ये होना चाहिए ये अंतस्तु ये, ये ये होगा क्योंकि ये नहीं हो पाएगा तो अगर यह प्रथमा करेंगे तभी तो यो हसीचा से उतर होना चाहिए यो होना चाहिए तो ये मन से उसमें क्या है यह है ना यह है देखिए ये पढ़ा हुआ पुस्तक यह है ये पढ़ा हुआ पुस्तक न नहीं, नहीं पढ़ा हुआ इतना अच्छा हो सकता है तो जो मन अंतर से अंतर मन के अंदर मनोरथ रूपा भावा मनोरथ अर्थात बैठे बैठे कल्पना करना भावा भावा अर्थात पदार्थ थे आगे हाँ ते दे दिया ना इसलिए वो ये ही होगा थे चित्त काला भगवंती चित्त काला अर्थात जितने समय मनोरथ करता है उतने समय ही पदार्थ अत्र च काल तो विशे इसमें जो चित्त काला शब्द हुआ चित्त काला शब्द का अर्थ कहते हैं। चित्त काला ही ये अंतस्तु चित्त परिच्छेद्या चित्त काला शब्द का अर्थ कहते हैं चित्त परिच्छेद्य चित्त के द्वारा परिच्छेद्य है चित्त के द्वारा परिच्छेद्य अर्थात चित्त है तो ये पदार्थ है चित्त नहीं है तो वो नहीं।, तो नहीं है तो कहते हैं तो चित्त ही उसका परिच्छेद करवा दिया इस प्रकार की कहा जाता है जैसे मिट्टी है तो भी रह पाएगा मिट्टी नहीं है तो घटा नहीं रह पाएगा इसलिए मिट्टी घटका परिच्छेदक हो गया चित्त परिच्छेद नान्य परिच्छेदक कालो ये चित्त काल चित्त काल चित्तकाल व्यतिरेकेण न अन्य परिच्छेद कालो ये इस प्रकार करें चित्त काल को छोड़ करके अन्य कोई काल उस पदार्थ का परिच्छेदक नहीं होता है जैसे ये जो पदार्थ हम लोग गंगा जी का दर्शन कल किए थे तो उस समय में जिस समय में गंगा जी का दर्शन कर रहे थे हमारा बुद्धि में भी गंगा जी का ज्ञान हो रहा था अभी आज फिर जाएंगे तो गंगा जी का दर्शन होगा तो कहेंगे अभी जितने समय फिर देखेंगे चित्र कालो उतने समय होगा कल भी देखे थे आज भी देख रहे हैं अर्थात ये बीच वाला काल में गंगा जी रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि वो ही गंगा को देख रहे हैं इसलिए बीच वाला काल में होगा कहेंगे तो वो जो बीच वाला काल हुआ वो क्या चित्त काल हुआ उस समय में तो ज्ञान नहीं हो रहा है कल देख करके आ आगे आज फिर जा करके देखे जो बीच में हमको तो गंगा जी का ज्ञान नहीं हो रहा था किन्तु वो रहा तो कहते है की ये जो चित्त काल होते हैं वो केवल चित्त काल उसे व्यतिरेक अन्य पदार्थ अन्य काल के द्वारा परिच्छेद्य नहीं होता है जितना समय ज्ञान होता है उतने समय पदार्थ तो उसको कहेंगे चित्र काल अन्वय करना है चित्त काल व्यतिरेक न अन्य परिच्छेद चित्त काल को छोड़कर के अन्य काल उसका परिच्छेदक नहीं है जिन पदार्थों का ये संग चित टीका में पूर्व पृष्ठा में बाच्यार्थम उक्तवा विवक्षितार्थम आह बाच्यार्थ कह करके अर्थात शब्द का बाच्यार्थ कह दिए अभी उसका पूरा वाक्य का क्या अर्थ है क्या कहना चाहते हैं इसको कहते हैं विवक्षितार्थ विवक्षित क्या कहना चाहते हैं भाष्य में कहते हैं कल्पना काल काल एवं काले कलना कालभ्य जितना समय कल्पना करता है उतने समय बैठे बैठे मनोराज्य करता है जितने समय मनोराज्य करता है उतने समय ही पदार्थ है तो कल्पना काले कालभ्य टीका मैं ये ते भेद काला तो जो मन से बाहर दिखते हैं वो भेदकाला। भेदकाला का अर्थ मंत्र सूत्र में है द्वय श्लोक में तो जो वही है वो द्वय चाहिए वही तो द्वय का अर्थ ये कहते हैं भेद बाहर जो है वो भेदकाला। इसका विग्रह दिखाते हैं कालस्य भेदो इति भेद काल कालस्य भेदो तो पूर्व निपात किसको होना चाहिए काल से भेद षी समास है ना भेद भी निष्ठा नहीं है ना कालस्य भेद षी समास हुआ ष्ठी समास में पूर्व निपात किसको होगा जो ष्ठी अंत होगा उसी को होगा ना प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन होगा तो उसका पूर्व निपात होगा कालस्य भेद कहने से कालो को पूर्व निपात होना चाहिए तो अभी कहते हैं कि कालस्य भेद इति भेद काल ये कैसे हो जाएगा राजदंता दिशु परम तो ये उस गण में मानना पड़ेगा अच्छा हो गया भेद काल तो भेद काल अश्य इति भेद काल से फिर अर्ष आदि अर्च करेंगे तो होने से भेद काल अर्थात वो पदार्थ काल से भेद इति भेद काल भेद कालो अस्ति इति तो हो जाएगा भेद काल अर्थात तो वो पदार्थ वो पदार्थों का काल का भेद उसमें है वो पदार्थ वो पदार्थ में काल का भेद है अर्थात वो पदार्थ काल भेद वाला है अर्थात तो एक काल में रहा फिर दूसरा काल में भी रहा इसी को कहेंगे प्रतिविज्ञा होता है भिन्न कालाविन्द प्रत्यज्ञा ततच अर्थ क्या हुआ अन्येन अन्येन अर्थ अर्थ बाद में आने वाला ऐसे दो पूर्व काल अपर काल के हो गया इसी को भाष्य में क्या था अन्योन्य पर अर्थात भिन्न काल अवचिन्न छिद्य प्रत्यभिज्ञा मान भिन्न काल से अवच्छिन्न होते हैं कल का सुबह भी अवच्छिन्न देखा था आज सुबह भी कहने से अन्य अन्य काल के द्वारा वो पदार्थ परिचिन्न होता है इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा अर्थात दोबारा उस पदार्थ का ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञा मान तव उदाहरण प्रत्य विज्ञा मानव जो बाहर पदार्थ होते हैं दो काल में ज्ञान होते हैं उसके लिए उदाहरण दिखा करके स्पष्ट करते हैं भाष्य में दोयो काला आकार चाहिए भाष्यम प्रथम पंक्ति है है ना भाष्यम प्रथम पंक्ति काला आकार करना चाहिए दोयो भेद काला द्वय कालाश का अर्थ कहते भेद काला अन्य परिच्छेद्य अन्य अन्य काल से परिच्छेद्य होगा ये भेद काल वाला है पदार्थ अर्थात भिन्न काल वाला है एक काल में रहा दूसरा काल में भी रहा इसके लिए दृष्टांत तो देते हैं भाष्य में यथा गोदोहनम अस्ते गोदोहन काल और उसका उपवेशन काल कहते हैं अर्थात जब गोदोहन करता है तब बैठता है जितना समय गोदहन करता है उतना समय बैठता है जितना समय बैठता है उतने समय गोदहन करता है यहाँ कहते हैं कि ये दोनों क्रिया परस्पर का अवच्छेद हो जाते हैं कितना समय बैठता है कहते हैं जितना समय गोदहन करता है कितना समय गोदहन करता है जितना समय बैठता है ये परस्पर का अवच्छेद का दृष्टान्त तो दिखाते हैं अच्छा यहाँ काल का बात नहीं है मतलब यहाँ कहते हैं कि एक के द्वारा दूसरा परिच्छेद परिचिन होता है इसके द्वारा वो परिच्छिन होता है ये दिखाने के लिए जितने काल काल भी मान सकते हैं जितने कालो बैठता है उतने कालो परिच मतलब गो दोहन करता है इस प्रकार की भी हो जाएगी अच्छा आगे टीका में आ गो दोहनम अर्थात तो गो दोहन पर्यतम आस्ते भाष्य में जो यथा आ गो दोहनम आस्ते आते तो हैं कि गोदनो अर्थात गोदोहनो पर्यतम आस्ते आस्ते अर्थात देवदत्ता तिष्ठति उतना समय तक वो रहता है ये हो सकता है कि वो गोदोहन करने वाला नहीं है वो जो मालिक है जितना समय गोदहन होता है वो मालिक उधर बैठा रहे ये हो सकता है देवदत्ता गो करने वाला है अथवा मालिक है ये पता नहीं जो भी है गोदनो पर्यतम आस्ते देवदत्त तिष्ठती इतनी ये तिष्ट गो प्रभृति नहीं ऐसा है की भारतीय सिद्धांत में तो तिस्थत अर्थात जितने समय तक तो गोदौन होता है उतने समय तक वो रहता है तो यहाँ किन्तु कहते हैं वो देवदत्त तो वहाँ रहता है जितने समय गोदौन होता है उतने समय रहता है तिष्ठी का अर्थ आस्ते दे दिया भाष्य में दिया आस्ते आस्ते अर्थात बैठता है तिष्ठती तो रहता है टीकाकार के लिए तिष्ठती तो अर्थात इसमें वास्तविक इतना तात्पर्य होने मालिक है अर्थात दोहन करने वाला है उसमें इतना मालिक नहीं है कि तो हमको विशेष स्पष्ट कर लेना है कि अगर दोहन करने वाला है तो जितने समय दोहन करेगा उतने समय बैठ करके दोहन करेगा तो यह हो सकता है मालिक होगा तो वहां कुर्सी लगा करके बैठता है इस प्रकार तो दोहन करने वाला मानने से ठीक है वो बैठ करके ही तो करना पड़ेगा प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा शेषत्व न अभिज्ञा उदाहरणीया ये यहाँ प्रत्येभिज्ञा होती है दो काल का प्रत्येभिज्ञा होती है यद्यपि वहाँ दो काल एक ही काल है किंतु दो अलग अलग पदार्थ के द्वारा वो परिच्छेद हुआ एक गोदहन रूपक क्रिया के द्वारा वो काल परिच्छेद न हुआ और देवदत्त का आसन रूपक क्रिया के द्वारा वो काल परिच्छिन्न हुआ वहाँ क्या हुआ दो क्रिया के द्वारा एक काल परिचिन हुआ वो दृष्टांत दिए हम लोग का विचार क्या चल रहा है दो काल के द्वारा एक पदार्थ परिचिन हुआ वहां हुआ दो क्रिया के द्वारा एक काल परिचिन्न हम लोग का जो मुख्य विचार है वेदांत में यहाँ दो काल के द्वारा एक पदार्थ परिछ। परिचिन्न हुआ दृष्टांत दिखाते हैं कि देखिये दो के द्वारा एक परिचिन्न होता है इस प्रकार और एक के द्वारा दूसरा परिचिन्न हो जाना दूसरे के द्वारा ये परिचिन्न हो जाना इस प्रकार के आगे और दृष्टांत तो देते हैं। है अवचिन्नो टीका में आगे यावता काले कालेना अवचिन्नो वर्तते गोदोहन निवर्त अच्छा निवर्त अर्थात तो ग्वाला जो गोदोहन करने वाला एक प्रत्यभिज्ञा विषयत्म तर्शयती यावता कालेनो न अवच्छिन्नो बर्तते जितने काल तक वो रहता है बैठता है उधर बर्तते अभी काल उसका विद्यमानता का अवच्छेद हो गया यावता कालेन तृतीयांतर है अवच्छिन्न काल हो गया अवच्छेद किसका अवच्छेदक हो गया उसका वर्तते विद्यमान ता का विद्यमानता का तावता कालेनो अवच्छिन्नो गोदोहनम उतना काल से अवच्छिन्न हो जाएगा गोदोहनम अर्थात उतने काल गोद्वन करता है गोद्वन इति एक काल अवस्थायित्व प्रतिज्ञा विषयत्व वहां दोनों एक काल में होते हैं इस प्रकार की प्रतिभिज्ञा होती है यह काल एक है हम लोग किन्तु विचार करते हैं दो काल भेद काल दूसरा दृष्टांत तो दिखाते हैं भाष्य में या वक यावत स्ते तावत गांव दुग्धी यावत गाम दुग्धी धी तावत आस्ते स्पष्ट करते हैं यावत आस्ते जब तक बैठता है तावत गाम दुग्धी तब तक वो दोहन करता है और यावत गाम दुग्धी जब तक गाय दोहन करता है तब तक आस्ते बैठता है ठीक है मैं वता कालेन अयम घटो अर्थक्रिया निर्वर्तुम शक्नोतीवता काल अवच्छिन्न सन ऐसा उदाहरण आह अभी दूसरा उदाहरण दिखाते हैं। जितने काल अवच्छिन्न होकर के ये घट रहेगा यावता काल न अयम घटो अर्थक्रिया निर्वर्तम शक्नोती घट क्या अर्थक्रिया प्रयोजन घट क्या प्रयोजन कर सिद्ध करेगा जल रखेगा तो भी कहते हैं कि जितने समय घट में जल रखा जा सकता है ता काले कालेन अवच्छिन्न सन ऐसा उतने काल तक तो घट रहता है जब घट में जल नहीं रह पाएगा तब तो अर्थात घट नहीं है घट है तो घट में जल रह पाएगा घट में जल रह पाएगा अर्थात घट है तो ये भी प्रतिविचन दिखाते हैं तो यहाँ काल एक ही है किंतु दिखाता है कि जितने काल भट्ट रहेगा उतने काल भट्ट में जल रहेगा एक ही काल में दो चीज का ये प्रतिविज्ञिया दिखाते हैं प्रति कैसे है? समय एक ही प्रतिविज्ञिया का सब उदाहरण दिखाते हैं काल को लेकर के प्रतिभिज्ञा का उदाहरण दिखाते हैं ये तो मतलब परिचिन्न बुद्धि लेकर के जैसे घटाकाश मठाकाश कहते हैं उसी प्रकार से काल एक ही है आकाश एक ही है घटाकाश मठाकाश कहते हैं तो ये है तो परिचिन्न बुद्धि लेकर के यावता काले अयम घटो अर्थक्रिया निर्वर्तुम सक्नुति जितना काल ये घट अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्ध कर सकता है उतने काल ये घट रहेगा इस उदाहरण्तरम आह आगे प्रतीक में तान वो हमें आकर छूट गया प्रतीक है ना तावन दे दिया तावान होगा अच्छा नीति अच्छा भाष्य में दे दिया तावान अयम तावान अयम अर्थात जितने काल तक ये घट जल धारण करने का सामर्थ्य वाला है उतने काल तक ये घट रहता है तावान अयम आधा भाग भाग का कह दूसरा दूसरा नहीं आगे एतावान सो, एतावान सो करके ये उदाहरण और देते हैं। ठीक टीका परोक्षत स्थित यल नवच्छिन्न स्व कार्य निर्वर्त निर्वृणतिवता काल नवच्छिन्न सीठती अपरम उदाह परोक्षतया स्थित तो अभी पदार्थ वो हमको दिखता नहीं परोक्ष रूप से वो है परोक्ष रूप से रह करके यावता काले न अर्थात जितने समय तक परोक्ष रूप से रह करके अपना कार्य करके निर्वृणी निर्वणती उपरमति साम्यति नश्यति तो निर्वणती का अर्थ होता है उपरमते अर्थात उपराम हो जाता है तो यहाँ स्व कार्य करके ऊपर हो जाता है मान लीजिए कोई घटापट इत्यादि है नष्ट हो जाता है अपना कार्य करके वो नष्ट हो जाता है तावता अवचिन्न सति उतने समय तक वो रह कर, रहता है ऐसा हम निश्चय करते है दृष्टान्त तो मान सकते हैं गाढ़ अंधकार है और बहुत ठंडा हवा चल रहा था हम लोग आकर के एक जागह में खड़े हो गए और वहां हवा नहीं लगता है ठंडा हवा तो फिर कुछ समय के बाद हम देखे कि कुछ आवाज हुआ गिर जाने का और फिर देखते हैं ठंडा हवा लगने लगा हम क्या अनुमान कर लेते हैं कुछ वहां शायद पर्दा इत्यादि था कोई बोर्ड था अब वो बोर्ड गिर गया तो गिर जाने के बाद हमको फिर ये ठंडा हवा लगने लगा तब इस प्रकार की दृष्टान्त देते हैं परोक्ष रूप से रह करके जितने समय तक अपना कार्य करके वो निवृत्त हो गया नाश हो गया उतने समय तक वो था इस प्रकार कहते हैं हमको दिखा नहीं तो कहते हैं कि अभी वो कहते हैं अब कैसा हवा लगा दूसरा आदमी कहते हैं एता इतने समय तक तो वो उधर था अभी सामने में दिखता नहीं तो इस प्रकार कहते हैं परोक्ष तया स्थित हो यावता काले न अवच्छिन्न का परोक्ष हमको दिखता नहीं उतने कालो तो तक रहा सो कार्य निर्भर ठंडा पवन को रोका निर्भणी नष्ट हो जाता है हम क्या निश्चय कर लेते हैं ऐतावता काले अवच्छिन्न सतिष्ठ थी इतने काल तक वो था ऐसा हम कह देते हैं इति अपरम उदाहरण भाष्य में कहते हैं तावन अयम ये एक, एक, एक उदाहरण हुआ एतावन सवान स एता सहने से परोक्ष वो हमको दिखा नहीं खाली कहते हैं ऐतावन इतने काल इतने काल तक वो था कहते हैं इति परिच्छेदकत्वं भेदानं बाह्य पदार्थों का भेदानं ते भेदान उनको काला कहा जाएगा बाह्य भेद को द्वय कहा जाएगा क्योंकि परस्पर परिच्द परिच्छेद हो जाते हैं कैसे परस्पर परिच्छेद परिच्छेद्य हो गया कहेंगे जितने समय तक तो गोदन हुआ उतने समय तक तो रहा और जितने समय तक तो रहा उतने समय तक तो गोदहन किया तो ये परस्पर परिच्छेद परिच्छेद्य हो गया जितने समय तक तो घटर तो रहा उतने समय तक जल धारण किया जितने समय तक जल धारण किया उतने समय तक रहा इस प्रकार से यहाँ ये सब दृष्टान्त देते हैं वहाँ दोनों परस्परों के लिए अर्थात अपेक्षित है ऐसा वहाँ अर्थ कहा जाता है अच्छा आगे टीका मैं उक्त न्याय न परेण अपरेण परे च कालन परिच्छेद्यम जाग्रत दृश्यान भावान उपलब्ध थे काल दिच्छेदक अभी पूर्व पक्ष कह रहा है पक्ष कह रहा है बाहर पदार्थ दो काल से अवच्छिन्न होते हैं इसलिए वो सत्य होंगे अंदर पदार्थ तो, तो एक काल से अवच्छिन्न हो रहा है वो मिथ्या तो ये सब पूर्व पक्ष का वाक्य चल रहा है उक्त न्याय न जो दिखाया दिया गया कि एक दूसरे का परिच्छेदक होते है परेण अपरेण च परेण परेण अर्थात वर्तमान अपरेण अर्थात पूर्व काल इस प्रकार की काले न परिच्छेद अथवा परेण कह क पूर्व काल अपरेण कहने से वर्तमान काल जैसे भी दो काल के द्वारा परिणच जाग्रत जाग्रत दृश्य ये कालो दो उपलभ्य होते हैं ये भावा का। का हो जाएंगे दो येदेल तथा बहिर्दृश्यम कालेना काल दिच्छेद्या तथा च पूर्व पक्ष कह रहे हैं ते सर्वे भावा भाव बहिर्दृश्या भाव अर्थात पदार्थ बहिर्दृश्य बाहर में दिखते हैं कालेना अर्थात तो काल दोन परिच्छेद्या दरिछेद्या दो काल के द्वारा परिच्छेद्य होते हैं तो अर्थात वो पदार्थ का दो काल है कल भी था, आज भी है इस प्रकार के हो जाता है तो प्रतिविज्ञा होता है पूर्व पक्ष कहता है कि वो सत्य होगा तृतीय पादम व्याच तृतीय पाद है कल्पिता एवं सर्वे तो इसका व्याख्यान करते हैं भगवान भाष्य भाश्य भाष्य में कहते हैं अंत चित्त काला बाह्यो तो चित्त काल जो है वो अंत जितना समय चिंतन करता है उतने समय दिखता है और जो बाह्य पदार्थ है वो दो काल में रहते हैं कल भी देखा था आज भी देखता है ऐसा कहता है द्व काला और चतुर्थ पाद में कहते हैं तृतीय पाद में कहा कल्पिता एवते सर्वे चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो ये सब कल्पित ही है टीका में चतुर्थ पादम आह सब कल्पित ही है कोई विशेष भेद भिन्न दोनों नहीं है चाहे अंदर का पदार्थ हो चाहे बाहर का पदार्थ हो सब कल्पित ही है चतुर्थ पादम आह न इत्यादि भाष्य में न बाह्यो दया विशेषः कल्पितत्व व्यतिरकेण अन्या हेतु का विशेषः कालिशेष कल्पित व्यतिरेकेण अन्न हेतुक न पूर्व जो कहता था बाह्य पदार्थ द्वयकाल वाले हैं तो इसलिए कल्पितत्व ये कल्पित नहीं होगा सिद्धांत कहता है कि बाह्य जो द्वय काल तो विशेष आप कह रहे हैं कल्पित तो व्यतिरेक से अन्य कोई हेतु नहीं है अर्थात तो ये सत्य है इसलिए दो काल वाला है ऐसा नहीं है अन्य हेतु को अर्थात तो प्रतिभिज्ञा होता है इसलिए सत्य होगा सत्य हेतु नहीं हुआ दो काल दिखने के लिए सत्य होना है एक काल दिखेगा तो मिथ्या होगा जितने समय जानता है उतने समय है तो मिथ्या होगा एक काल होने से मिथ्या दो काल होने से सत्य ऐसा हेतु नहीं है अन्वय हो जाएगा बाह्य बाह्यो द्वय कालत्व तो विशेषः कल्पितत्व तो व्यतिरेक न अन्य हेतु कर न द्वय कालत्व तो विशेष ये जो बाहर पदार्थ में दिखता है इसमें कोई अन्य हेतु नहीं है अर्थात तो सत्यत्व तो हेतु ऐसा या नहीं है अन्य हेतु अर्थात सत्यत्व तो। प्रतिविज्ञा होने से सत्यत्व कल्पित तो व्यतिकेण तो कोई अन्य हेतु नहीं है में हेका जागृतृश्यु बाह्य पदार्थेशन का पाठ संशोधन करना है हेतु नीचे चतुर्थपंक्ति का कृतः प्रत्य मान रूपो रूपो वहां भी वो चाहिए प्रत्यभिज्ञा मानत्व विशेषो अच्छा ये जो रूपो में ऊपर वाला टोपी है ना वो टीका में आगे आ गया, आ गया। उसको काट देना है वो इन्वर्टर जैसा दिखता है ना आगे वाक्य में वो नहीं है वो वहीं का पूर्व का रूपो का ऊपर वाला टोपी है विशेषो अन्य हेतु को न बाह्य पदार्थ जो जागृत दृश्य है उनमें से जो व्यवस्थित अर्थात वो दो काल में दिखते हैं, अर्थात है कृत काल द्वय अवच्छिन्न होने से दो काल में रहने से जो प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा मानत्व तो रूप विशेष पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहता है की अन्य हेतु का नहीं है अर्थात क्यों होती है क्योंकि सत्य है सिद्धांत कहते हैं कि अन्य हेतु सत्य हेतु नहीं है यहाँ सत्य होने से प्रतिभिज्ञा होती है।, से दो है दो काल में दिखता है ऐसा नहीं है वो सत्य नहीं है दो कालो में दिखता सत्य है, है, है प्रत्योभ अर्थात दो काल में दिखना अर्थात है कि प्रत्यभिज्ञा पूर्व पक्ष कहना है कि प्रत्यभिज्ञा होती है अर्थात ये सत्य है नहीं तो कहां से दो बार क्यों होगा जो हमको अंतकाल होता है तो एक बार होता है इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है अन्य हेतु को न प्रत्यभिज्ञा मानत्व रूपो अन्य हेतु को न प्रत्यभिज्ञा यान रूपो ये कहा है कहने दो काल है इसका अर्थ है प्रत्ययभिज्ञा मानव प्रत्यभिज्ञा होना अन्य हेतु, अन्य हेतु का। सत्य हेतु का। सत्य नहीं।, ये नहीं है सिद्धांत कहते हैं कल्पित संभव कल भी, भी, भी, भी, भी प्रत्येजा अन्य हो गया सत्य प्रत्यज्ञा अन्य, अन्य से हो गया सत्यम सत्यत्म हेतु प्रत्यभिज्ञा यस मानत्व रूप से अन्य शब्द से ले आ जाएगा सत्यत्म क्यों नहीं होगा सिद्धांत कहता है कि कल्पित तथा विधर विशेष संभवत कल्पित तो पदार्थ में भी प्रत्यभिज्ञा होती है कल जो भ्रम को देखा था आज फिर वही भ्रम हो जाता है जो रज्जु में सर्प देखा था उसको फिर रजू बोल करके निश्चय नहीं हुआ था चला गया फिर आज आएगा फिर वही भ्रम होगा उसी प्रकार के फिर भय हो जाएगा तथा विध विशेष संभव इतना अत्रापि आह अतिभाष्य में अवप्न दृष्टान्त होती है अदापि अर्थात तो प्रत्ययिज्ञा मनत्व प्रत्यय विज्ञा में पूर्व कहता है कि सत्य है हेतु सिद्धांत कहता है कि स्वप्न दृष्टांत इसमें भी होगा प्रतिभिज्ञाएं मानव स्वप्न में भी प्रतिज्ञा होती है जो कल देखा था वो जाद। फिर देखा स्वप्न टीका में यद्यपि सर्व जागृत भेद जातं कल तथापि तत्र यथोक्त विशेष स्फुट सिद्ध्य सिद्धांत कह रहा है कि यद्यपि सर्व जाग्रत भेद जातम कल्पित जातम समूह जाग्रत भेद भेद अर्थात तो पदार्थ जाग्रत पदार्थ समूह ये सब कल्पित हैं तथापि तत्र यथोक्त विशेष स्फुट सिद्ध्यति ये जो प्रतिज्ञा होना ये जाग्रत में थोड़ा स्पष्ट दिखता है स्वप्न में भी प्रतिभिज्ञा होती है किंतु तो स्वप्न में थोड़ा इतना स्पष्ट नहीं प्रतिभिज्ञा होती क्योंकि वो तो क्षणिक होता है तुरंत ही चला जाता है हमको उतना संस्कार नहीं बनता है स्वप्न प्रातिभाषिक पदार्थ का संस्कार इतना नहीं होता है क्योंकि अविद्या अविद्यावृत्ति है स्वप्न और जो व्यवहार व्यावहारिक कहते हैं उसे उसको प्रमातृवृत्ति प्रमातृवृत्ति दृढ़ होता है अविद्या वृति दृढ़ नहीं होता है मनोराज्य करते हैं भूल गया क्या मनोराज्य क्या स्वप्न भी भूल जाता है सिद्धांत तो सिद्धांत यह कहता है कि आप तो लगता है कि जागृत में ही प्रतिविज्ञा होती है स्वप्न में प्रतिविज्ञा नहीं होता है इस प्रकार आपको लगता है सिद्धांत कहते हैं स्वप्नों में भी प्रतिविज्ञा होती है पूर्व पुरुष कहा ऐसा तो लगता नहीं सिद्धांत कहते हैं जागृत में थोड़ा स्पष्ट होता है और स्वप्न में स्पष्ट नहीं होता है इतना अर्थात दृढ़ उसका संस्कार नहीं होता है क्योंकि वह विद्यावृत्ति है तो संस्कार नहीं होने से आपको लगता नहीं स्वप्न में प्रतिविज्ञा होती है बोलकर क्योंकि स्वप्नों में भी प्रतिविज्ञा होती है सर्व जागृत भेदजात कल्पितं होने पर भी तथापि तत्र यथोक्त विशेष अर्थात एक में प्रत्यज्ञा होना एक में नहीं होना ये स्फुट स्पष्ट दिखता है स्वप्ने सर्वेजात कल्पिते भी स्वप्न में सभी पदार्थ कल्पित होने पर भी प्रत्यज्ञा मनवात् स्वप्न में भी प्रत्यज्ञा होती है उतना स्पष्ट नहीं होता है जैसे जागरण जैसा क्यों स्पष्ट होता है तुरंत भूल जाता है स्मरण नहीं रहता तो संस्कार नहीं होता है तो इसलिए जागरित अभी तद तो उपपत्य स्वप्न में सारे भेद जात कल्पित तो होने पर भी प्रत्यभिज्ञा होता है प्रतिभिज्ञा होने पर भी स्वप्न पदार्थ सब मिथ्या है तो मिथ्या होने पर भी जागरित अभी तद तो उपपत्य तदउपपत्य तो अर्थात तो ये मिथ्या तो उपपत्य स्वप्ने सर्वे जात कल्पिते प्रत्या मनवाद जागरित तदुपत्ति अर्थ अच्छा तदुपत्ति अर्थात कल्पिते प्रत्यज्ञा ये तत्काल अर्थ लेंगे कल्पिते प्रत्यज्ञा मन स्वप्न में भी सारे भेदजात कल्पित होने पर भी प्रत्यभिज्ञा कवि होती है होती है तो सुकल्पित होने पर भी प्रतिभिज्ञा अगर होती है तो जागृत में भी जहाँ प्रतिज्ञा होती है वहां भी कल्पित हो सकता है, तो हम है ये भी कल्पित उपपत्ते ये जागृत में भी हो सकता है क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि प्रत्यज्ञा होने से सत्य होगा सिद्धांत कहता है कि प्रत्यज्ञा होने पर सत्य होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि स्वप्न में प्रतिभिज्ञा होने पर भी कल्पित है तो कल्पित में भी अगर प्रतिविज्ञा होता है आप कैसे कहेंगे कि जहाँ प्रति होगा वहाँ सत्य होगा तो नहीं कह पाएंगे इसलिए जो जागृत है प्रतिविज्ञा होने पर भी ये कल्पित है मिथ्या है ये तो जागृत पदार्थ सत्य तो बुद्धि जागृत पदार्थ में हटेगा अगर हमारा प्रयोजन सिद्धि बुद्धि हटे तो, तो प्रयोजन सिद्धि ये बुद्धि पहले हटाना है तो कैसे तत्र यथोक्त यथोक्त विशेष स्फुट यथोक्त विशेष अर्थात ये जो प्रत्योभिज्ञा स्पष्ट होता है यथोक्त विशेष जागृत में ही प्रत्यभिज्ञा पूर्व पक्ष कह रहा है स्वप्न में प्रतिभिज्ञा नहीं हो कहता है यथोक्त विशेष जागृत में प्रतिभिज्ञा तो सिद्धांत कहता है कि कल्पित होने पर भी वहाँ प्रतिभिज्ञा जो आप विशेष कहते हैं वो स्फुट सिद्धिय थोड़ा स्पष्ट दिखता है स्वप्नों में कल्पित होने पर भी प्रतिविज्ञा होती है किंतु इतना स्पष्ट नहीं होता है जागृत में ये जो आप विशेष प्रतिविज्ञा कहते हैं वो स्फुट थोड़ा स्पष्ट दिखता है इतना ही अंतर है अच्छा ठीक है चतुर्दश श्लोक उच्चारण करेंगे ठीक है आज यहाँ तक रखेंगे आगे तीन दिन अवकाश रहेगा फिर पाँच तारीख तीन दिन अवकाश ठीक है वो तो हम आप लोगों को सब ये कैलेंडर भेजा है उसमें देख लें तीन दिन अवकाश ओम पूर्ण मत the uh -huh.